सेवन पॉइंट एट जखे सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट जखे सुनते रहो मुस्कुराते रहो सारे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्ते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष हमारे साथ मेहमान हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और नरेंद्र कपूर जी उपस्थित है और बहुत ही सेवाभावी इंसान है और सभी को जो है सबकी सेवा करना ये अपना परम करते हुए समझते हैं गौशालाएं और अलग अलग आश्रम से इनके जगह जगह पर जिनकी संभाल करते हैं और वहाँ लोगों की सेवा करते हैं तो आइए नरेंद्रनाथ कपूर जी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में नमस्ते जी कैसे हैं आप जी ठीक है जी आ, बहुत बढ़िया आपकी कृपा है पर जी आपका मैं स्वागत करता हूँ हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके कि आप इतनी महान भूते आप हमारे यहाँ चरण डाले हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी जी कपूर साहब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी बचपन की बातें हमें साझा कीजिए आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई उस समय का माहौल कैसा था वो थोड़ा सा बताइए ऐसे हाजी मैं तो इतना है नहीं जितना आप समझते हैं पर फिर भी ऊपर वाले की कृपा से मैं कुछ बोल देता हूँ तो बात यह है जी माहौल तो जो ये कल जो का जो चल रहा है समागम जी तो इसमें तो ऐसा उथल पुथल हो रही है कुदरत भी नाराज़ है तो ये आप जैसे लोगों से प्रचार करके लोगों को शांत किया जा रहा है समझाया जा रहा है कि अपने जीवन का सुधार करें आगे का जो जीवन है वो हमें इसी कर्मों से हमें मिलना है तो जो हम पीछे कर्म करके हैं उससे हमारा जीवन हमारा चल रहा है आगे की जो यात्रा है उसको हम अपना सुखमय बनाने के लिए और अपना ये जो है महापुरुषों के प्रवचन है उन पे हम अपना अमल करें और अपने बड़ों का आदर करें और जो भी आप कर सकें समाज के लिए करें आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूँगा कि जो आपकी बचपन की कुछ यादें हमें ताज़ा कराइए आपकी स्कूलिंग वगैरह की बचपन में हम पंजाब में रहते थे वहाँ तो कोई स्कूल नहीं थे इतने कोई प्रबंध नहीं था बॉर्डर पे हमारा गांव था फिर हम वहाँ अपने मौसी जी के उन दिनों में रिश्तेदार एक दूसरे की सपोर्ट करते थे जी। तो वो फिर मैं उनके पास पढ़ा मैट्रिक की मैट्रिक करके जेबीटी की जे करके फिर उन्होंने हमारे नौकरियाँ गांव में दिया कि गाँव में कोई जाना नहीं चाहता इसलिए हम बॉर्डर के गाँव पर ड्यूटियाँ ली अपनी ड्यूटी पूरी नभाने की करीब बीच में ऐसा मसला आया कि मुझे अपने घरेलू काम बहुत थे मैं स्कूल में पूरी ड्यूटी नहीं दे सकता था तो इसलिए मैंने प्योर मच्योर अपनी वो आ, ले ली रिटायरमेंट ले ली रिटायरमेंट ले ली तो मेरे घर वाली कहने लगी ये तो आपने गलत काम किया है नौकरी क्यों छोड़ी मैंने कहा मेरी आत्मा ने कहा कि जब हम ड्यूटी पूरी नहीं दे सकते तो हम बच्चों से विश्वासघात क्यों करें इसलिए फिर एक ऐसा मौका आया कि बॉर्डर का जो मालिक था तो उनके फंक्शन था तो उस वक्त हमारे पास टेंट का भी काम था तो टेंट का सामान उनके पास गया तो वो फिर बिल देने आए तो मैंने कहा नहीं सर बिल नहीं लेंगे क्योंकि आपकी वजह से हम रात को सोते हैं आप रक्षा करते हैं बॉर्डर की इसलिए तो जब उनके मुलाजम वहाँ जा साहब को बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने कराया नहीं लिया तो कहने के आओ उनको तो जीप आई तो मुझे ले गए तो उन्होंने मेरे से पूछा मैंने कहा साहब आपकी वजह से हम इलाका शांत है आराम से रह रहे हैं और आपसे कराया लिया जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है मेरी आत्मा ने कहा तो कहने लगे अब आज से मेरी आपसे दोस्ती हो गई आ आप आया करो हफ्ते में एक दिन इकट्ठे मिल चाय पिया करेंगे मैं तुम्हारे घर आया करूँगा मेरे बच्चे हैं दो लड़कियाँ हैं तो ऐसा प्यार हो गया तो एक दफ़ा की बात है कोई फसल ये तोरिया होता है एक फसल जी जी जिसमें तेल निकलता है वो उनके फार्म हाउस में काफ़ी बहुत तादाद में था अच्छा तो वहाँ एक कोई और पार्टी आई हुई थी तो वो लेने के लिए आई तो जब मेरे को देखा कहने लगे कपूर साहब आ गए हैं अब हमारा नंबर नहीं आएगा तो मैंने कहा कैसे जाए वो जा रहे थे मैंने कैसे आए थे कहने लगे वो तोरिया था तो उसका लिए हम आए थे अब हमारी बारी नहीं आनी तो मैं गया अंदर साहब ने चाय मंगाई मैंने पूछा जी वो तौरिया जो है क्या बेच रहे हो कहने लगे हाँ हाँ घंटे मारी उनको कहा अभी इनको कपूर साहब को वो दे दो अब मुझे उसका भाव भी नहीं पता था मैं क्या करूँ कहाँ बिकना था लेकिन ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया तो मैंने वो ले लिया अखबार पंजाब के इसी में रेट आता है मैंने उसे कम रेट में करके बाद और मैंने किसी से बारदाना मांगा किसी से कुछ मदद ली वो ले के मैंने रखा उधर से मेरा रिश्तेदार एक व्यापारी आया को पैसे पड़े हैं मैं पैसे तो नहीं पड़े ये तोरिया पड़ा है उसने जाके बेचा तो उसमें मुझे डेढ़ लाख रुपये बचा उस ज़माने में तो मैंने घर को कहा देखो ईमानदारी अच्छा काम करने का फल जैसे बैठे बैठाए मिल गया अब कितने सालों की नौकरी मिल गई क्या बात है।, है तो बड़े खुश हुए वहाँ से मेरी ज़िंदगी चालू हुई और मैं इसी कामों में समाज की सेवा में और अपने घर का काम ऐसे करता रहा फिर ऐसा आया जाए वहाँ पे पंजाब में हालात खराब हो गए जब खराब हो गए तो उस वक्त हम नरेला में आ गए नरेला में आए तो वहाँ पर आके हमने कोई वहाँ कोई इतना बिजनेस नहीं किया था तो उन्हें आगे मंडी का काम किया वो ऐसा ऊपर वाले ने मदद की तो काम अच्छा चल पड़ा काम चल पड़ा तो मेरे माताजी जी सौ साल से तो कहने लगे मुझे मुझसे कोई भूमि दान कराओ उस वक़्त फिर मैंने आइडिया महाया ये कृष्णा कॉलोनी में जो आश्रम है ये उन बुज़ुर्गों की देन है वो फिर हमने अपने गुरु जी को उस वक्त ये उनसे माताजी के हाथ से कागज बनवा के दिए फिर मेरी ड्यूटी लग गई यहाँ पे करने के लिए तो इसको फिर मंदिर बना बाबा जी का मंदिर बना फिर होर मूर्तियाँ आईं फिर मेरी ड्यूटी सुबह माता पूजा करता हवन करता और अपने कोई आए गए के कमरे बनाए थे हॉल बनाया था गरीब लड़कियों की शादी करने लग गए और कोई जो ज़रूरतमंद कोई आता कोई बच्चे स्कूल से एग्जाम देने आते हैं बाहर से हुँ, हुँ, उनको कमरे की परेशानी होती है तो हम उनको ऑफर देते हैं बेटे कमरा लो भोजन खाओगे भोजन भी मिलेगा आपकी सेवा है वो जाने लगे कहते हैं कोई किराया ले लो हम कहते नहीं ये तो समाज सेवा के लिए है ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही है तो अब मतलब ऊपर वाले से तो मैं एटी में पहुँच गया हूँ और बीच में मेरे को एक ऐसी बीमारी आई जो सुन के भी बंदा आधा मरने को हो जाता है लेकिन ये इसी तप से इसी सेवा से मेरा मनोबल कायम रहा और वो बीमारी भी मेरी अभी थोड़े दिन हुए टेस्ट हुए तो डिक्लेयर हुआ बिल्कुल ठीक हो गई तो ये सारी कृपा ऊपर वाले की बाबा जी की है तो और यही बात है मैं तो ये सबसे कहता हूँ अच्छे काम करो समाज की सेवा करो हमें जन्म मिल है इसीलिए मिला है यही चलिए नरेंद्रनाथ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं सेवा भाव सभी को करने का एक प्रेरणा मिल रहा है इंस्पिरेशन मिल रहा है आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा मैं चाहूँगा कपूर साहब आपका जो पसंदीदा भजन या गीत कुछ है तो एक लाइन गुन गुनगुनाइए आप कोई भजन या गीत आपको पसंद है उसके बारे में बताइए सुना दिए मेरे को तो भजन नहीं आता मुझे तो यही आता है कि ये बड़ों का आशीर्वाद और ऐसे मैंने देखा है कि ये संत लोग महापुरुष लोग अपनी रेख में मेख मार सकते हैं रेख में जो हमारी मक़दर में लिखा है उसको बदल सकते हैं उनके पास ऊपर वाला बाबा जी पावर देते हैं तो उसके एक एग्जांपल है सिख गुरु हर गोबिंद जी छवी पातशाही है उनके गांव में एक लेडीज थी औरत थी उसके कोई औलाद नहीं थी तो वो चाहती थी कि मैं महापुरुषों से मिलूं, लेकिन वो जब भी आती वो भजन पाठ पे बैठे हुआ करते थे तो एक दिन उनके मामा जी ने कहा बीबी रोज आती है तो वापस चली जाती कहते महाराज पाठ पे बैठे मैं क्या करूँ मैं अपनी एक अर्ज करना चाहती हूँ उनसे अपनी अरदास करना चाहती हूँ उनको मामा जी को गुरु जी के मामा जी को तरस आया उन्होंने कहा कल बीबी तो आठ बजे आना है उसको पहले महाराज घोड़े पे चढ़ेंगे जब घोड़े पे और रकाब पे पैर रखा होगा तो वो आगे से लगाम पकड़ लेना जब लगाम पकड़ोगे तो फिर पूछेंगे क्या बात है? जब वो ऐसे किया तो गुरु पूछने लगे बाबा जी पूछने लगे क्या बात बीबी क्या बात किया है तो कहने लगी महाराज मेरे को खाने का इतना दे दिया धन दौड़ दे दी जमीने दे दी खाने वाला नहीं दिया मैं क्या करूँ उसको तो सोच के कहने लगे बीबी तेरे भाग्य में नहीं है। तो कहते है भाग कौन लिखता है आप ही लिखते हैं लिख दो तो उसने कलम कागज़ पहले ही रखा था मामा जी के कहने पे ऐसे उनको कलम पकड़ाई कर लें वो मुस्कराने लगे तो एक हाथ डालने लगे घोड़े ने सिर हिला दिया उनका हाथ वो तो साथ बन गया <laughs> कहने लगे बीबी ये तो साथ बन गए तो कहने लगी फिर क्या हुआ एक तुम्हारा घोड़ा संभालेगा एक तुम्हारा भंडारा संभालेगा एक सफाईयां करेगा ऐसे करे एक मेरे को दे देना तो उसे महापुरुषों ने उसका मुकदर बदल दिया जी जी हाँ जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडोमोट वन वन जीरो पर विशेष बातें मिलाटाते सुनते रहो मस्कर रहो पासे चीज की कमी है किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी की कृपा te tera 107.8 रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कपूर साहब से बातें हो रही हैं बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया और जब इनकी बचपन की बातें सुना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शायद आपको भी इंस्पिरेशन मिला होगा कि जब हम लोग सेवा भाव ऐसी से जुड़ जाते हैं और निश्चित तौर पर हमारी निस्वार्थ भावना होती है और प्रभु सेवा में लगने की भावना हो जाती है तो एक एक अलग ही जो है महसूस हम फील करते हैं जिस तरह से आप अगर निस्वार्थ भावना को लेकर मानव सेवा को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर की कृपा बिल्कुल हो जाती है जैसे कपूर साहब के ऊपर हुई तो जो भजन आप सुन रहे थे वो भी कृपा के ऊपर ही था बड़ा अच्छा लग रहा था सुनकर और बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में ईश्वर की जो है कृपा हमेशा बनी रही है सब काम वो करते हैं नाम हमारा हो जाता है इस भाव को आपने सुना तो बिल्कुल जब हम लोग एक मानव सेवा को लेकर अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक चीज़ें हमारे जीवन में घटने लगती हैं जिसे सुनकर हमें आश्चर्य होता है या सामान्य व्यक्ति जो है आश्चर्य हो सकता है तो आई कपूर जी से फिर जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और मैं चाहूँगा कि अभी जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं गौशालाएँ वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी सेवा संस्थान चलती हैं किस नाम से चलती हैं वो बताइए वो सेवा जो है वो तो नरेला में भी है और ये रमन रहती है मथुरा में जहाँ भगवान कृष्ण ने गुवें खेतों में चराई थी वो धरती बड़ी इस वक्त माननी है वहाँ से चुरासी को उसकी एक यात्रा चलती है जिसमें गुजरात से राजस्थान से दूर दूर से लोग आते हैं लाखों लोग उसकी चौरासी को उसकी यात्रा करते हैं वहाँ पे अपना एक द्वारा है मंदिर है और उसके रोड पे हम हमारी ऊपर वाले की कृपा से एक शेड डाल रखा है जहाँ रोज़ लंगर 24 घंटे तो चलता है अब जो मल मास आ रहा है इसके क्योंकि कहते हैं कि इसमें जो पुण्य किया जाएगा उसका 100 गुना फल है इसलिए फिर वहाँ पे मेरे बच्चे 17 तरीक को जाएंगे, 18 तरीक को जो अधिक मास है ये तेरह महीना चार साल बाद आता है फिर वहाँ पे वो सेवा करेंगे और हरिद्वार में भी हमारा आश्रम गुरु आश्रम जो हमारे माता पिताजी ने धारण किए थे उनका आश्रम है वहाँ जाके सेवा करते हैं गऊशाला है और एक गऊशाला मेरे गांव में है उसका मैं चेयरमैन हूँ और मैं जाता हूँ गाहे बगाहे वहाँ की सेवा जो होती है वो करके आते हैं यहाँ पे भी बाबा जी का मंदिर है भोलेनाथ का और एक छोटी सी गौशाला भी बना रखी है और ये बाकी लोक सेवा है ये ऊपर वाले ने ड्यूटी लगा रखी है उसको हम कर रहे हैं और ये दूसरा मेरे को ओम शांति का मतलब बहुत अच्छा लगा कि नाम भी बहुत चुन के रखा शांति प्रिय शांति है वहाँ माउंट आबू में गए बहुत शांति थी बहुत सफाई थी बहुत ईमानदारी थी बहुत ही आदर लायक जगह थी तो हमने भी वहाँ ऐसे देखा है प्रत्यक्ष देखा है हमें कमरा वीआईपी मिला था हम उसमें अपना सामान रख के कैश कूश सोने के जो चैन चून थी रखी थी तकिया के नीचे हम दो घंटे कमरे से एब्सेंट थे आए तो मन में एक बार झटका लगा दरवाज़ा खुला है तो भाई सामान गैप हो जाएगा हो गया होगा लेकिन जाके देखा इसी तरह सारा सफाइयाँ हमारे कमरे की हुई पड़ी और मैंने पूछा कौन ये कहते लेडीज यहाँ सफाई करती मैंने उनको बुलाया रिक्वेस्ट करी कि ये आप इन नाम पर कह लेंगे नहीं हम अंकल जी पैसा नहीं लेते खाने की चीज़ ले सकते हैं चलो तो तो मुझे खुशी हुई मेरे पास बिस्कुट पड़े थे मैं उनको दिया मेरे मन को शांति मिली कि ईमानदारी का बड़ी चीज़ है तो इन बच्चों में कितनी ईमानदारी है ये वहाँ धरती का है वहाँ की संगत का है वहाँ के जो आ, वहाँ देखते हैं उनका उनको एक गुण आए हुए हैं तो ये दूसरा जब खा भोजन करने गए तो बहुत बड़ा हाल था उसमें इतने लोग थे जरा भी आवाज़ नहीं आ रही थी तो वाकई शांति नाम रखा है ओम शांति और ये बड़ी नाम लेके भी ठंडक पहुँचती है और मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ अभी फंक्शन हुआ था तो बहुत बड़ा उसमें भी मैं गया था हमें सम्मान मिला था तो वहाँ भी जो मैं तीन से तीन बार जा चुका हूँ माउंट अबू तो ये नहीं है कि मैं इनसे नहीं करता ये भी हम प्यार करते हैं ये भी हमारी बहुत अच्छा लगता है कोई भी फंक्शन होता है मैं आश्रम में ऑफ़र देता हूँ आपसे कोई लिया नहीं जाएगा आप अपना इससे करिए इतमान से करिए और जो अभी मेहमान आए हैं हमें बड़ी खुशी मिली है कि वो बहुत यहाँ आए हैं लोगों के सुधार के लिए प्रचार करने के लिए लोगों को मिलने के लिए आए हैं तो हमारे पास वो आए हैं तो हम उनको दे के धन्य हो गए हैं हम उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं बहुत अच्छे स्वभाव के हैं बड़े शांति स्वभाव के हैं और हमारी उनसे माल, मुलाकात बातचीत भी हुई है <laughs> कपूर तो साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि किस तरह से आपकी गौशालाएँ अलग अलग जगह पे चलती हैं और जहाँ अभी कृष्णा कॉलोनी में आप है नरेला में यहाँ पर भी गौशाला है और आश्रम भी हैं बाबा जी का मंदिर भी है शिव का मंदिर भी है और आपकी ड्यूटी यहाँ लगी रहती हैं सुबह शाम आप चक्कर लगाते हैं सारी व्यवस्था को देखते हैं और लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक संदेश के रूप में आ, क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को कैसे समाज की सेवा से जुड़े वो थोड़ा सा बताएं संदेश तो मेरा आ, यही है कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारा इलाका जो है बैकवर्ड है आप इसमें कोशिश करके ग्रुप वाइज आते रहें यहाँ का जो है इलाके का कल्याण हो और आपके यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और भी ज़्यादा जुड़ेंगे अगर आप ऐसे जैसे आप अब आए हैं इसी तरह आते रहें और करते रहे आगे दीदी वो क्या नाम उनका था गीता दीदी दीदी गीता वो भी आए थे वहाँ पे मतलब उन्होंने बहुत बहुत यहाँ ऐसे बड़ा समाज जुड़ा था इसी तरह का आप आते रहेंगे तो लोगों का आपके ध्यान सर बहुत ध्यान है क्यों यहाँ कोई ऐसा पैसा खर्च होना नहीं लोगों को मिलता है सेवाएँ मिलती हैं तो इसलिए लोगों का मतलब इधर को रुझान बहुत है और आगे भी ऐसे बढ़ते जाएंगे और करते हुए आप भी इसी तरह जैसे समाज की सेवा में लगे हैं इसी तरह लगे रहें और हमारे इलाके में ज़्यादा करें ऐसे प्रचार करें चली कपूर साहब बहुत ही अच्छी बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका और जिस सेवा भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और नरेला में जो है आदिवासी इलाका है पिछड़ा इलाका है तो यहाँ के लोगों की कल्याण के लिए आप आह्वान कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से कि वो भी आए और लोगों को ज्ञान दे लोगों को जगाए और उन्हें अच्छी संगत मिलने से जो है अच्छा सब कुछ हो सकता है ये आपने अपनी भावना व्यक्त किया तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको आपका इस नेक कार्य के लिए सेवा कार्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं आपकी सेवा में आगे बढ़ते रहें चार चांद लगे आपको स्वस्थ और शुभ विचार आपके अंदर हमेशा चलते रहें अच्छे स्वास्थ्य आपको मिलता रहे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे चलिए मित्रों आज हमने कपूर साहब का जो रेडियो टॉक आपको सुनाया है उनकी बातें आपको सुनाई हैं तो कहीं ना कहीं एक का मानस पटल पर आपके दिलो दिमाग में एक बात ज़रूर सेवा का आया होगा तो एक बार सेवा करके देखिए आपको बड़ा आनंद मिलेगा पुण्य मिलेगा इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर रहो दुनिया में ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए जिए अपने लिए जिए तो क्या दिए तू कि दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या दिए जीना हम खरीदेंगे बाजार से जमाने के कुछ जीना हम खरीदेंगे हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे बुझते दिए जलाने के लिए बुझते दिए जलाने के लिए तुझी है दिल गमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए खुदा तो पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आजाद कित रहे इंसान अंदाद क्यों भुलामाना ये नहीं रुकने के लिए ये नहीं झुकाने के लिए तू भी है दिल जमाने के लिए अपन लिए जिए तो क्या जिए पत्थर से जान रखते हैं हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर से जान रखते हैं असम तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं गिरते हुए को तो उठाने के लिए को तो उठाने के लिए तू दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए ले कर चल चल माह ले कर चल चल आपताब ले कर चल डल महताब ले कर चल तू अपनी एक घर में सौंपिन प्रनाप ले कर चल झुल मिटाने के लिए सुतम मिटाने के लिए दुख दिल दमन के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए अपने लिए दिए तो क्या दिए तू दिल दमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए